देवी भागवत पांचवा सुमेधा के द्वारा देवी की पूजा विधि का वर्णन जी कहते हैं समाधि वैश्य और राजा बड़े दुखी थे सुमेधा की बात सुनकर उन्होंने मस्तक झुका दिया उनके रोम रोम में नम्रता भर गई हर्ष के कारण उनके नेत्र खेल उठे और हृदय में भक्ति जग उठी फिर बात करने में परम कुशल वे दोनों व्यक्ति शांतिपूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे भगवान आपके मुखार बिंद से निकली हुई वाणी ने हमें पवित्र कर दिया है हम अनाथों के अंतकरण की जलन शांत हो गई है गंगा से पवित्र हुए राजा भगीरथ की भांति हम पावन बन गए हैं जगत में साधु पुरुषों का उद्देश्य दूसरों का उपकार करना ही होता है उन आत्मा राम पुरुषों में कोई कृत्रिम गुण नहीं होते वे सम्पूर्ण प्राणियों को सहज ही सुखी बनाया करते हैं महाभाग पूर्व पुण्य के प्रसाद से हमें आपका यह पवित्र आश्रय प्राप्त हुआ है इसमें महान दुख दूर करने की क्षमता है अपने स्वार्थ में तत्पर रहने वाले मानव तो जगत में बहुतेरे हैं आप जैसे दूसरों का उपकार करने में निपुण व्यक्ति कहीं कोई ही मिलते हैं मुनिवर हम दोनों व्यक्ति संसार में अत्यंत संतप्त थे आपके आश्रम पर आते ही हमारा खेद दूर हो गया विद्वान आपके दर्शन मात्र से हमारे दुख दूर हो गए आपकी वाणी सुनने से अब हमारा शारीरिक और मानसिक संताप भी शांत हो गया ब्रह्मण आपकी अमृतमय वाणी से हम धन्य और कितार्थ हो गए कृपा सिंधो आपकी कृपा ने हमारा अंतकरण पवित्र बना दिया साधो इस संसार सागर में थक कर हम डूब रहे हैं यह जानकर मंत्र प्रदान द्वारा हाथ पकड़ आप हमारा उद्धार कर दे कठिन तपस्या करने के पश्चात सुखदाय भगवती जगदम्बा की आराधना करके फिर हम आपके दर्शन करेंगे आपके श्रीमुख से देवी का नवाक्षर मंत्र हमें मिल जाना चाहिए तदर व्रत में लगकर उपवास करते हुए हम लोग उस मंत्र का जप करेंगे